राम स प्रेम कहे मुनि पाहे नाथ कह कहि मग जाहे मुनि मन भी हसी राम सन कहे सुगम सकल मग तुम कहे साथ लागि मुनि शेष बुलाए तुन मन मुदी तपचास आये राम पर प्रेमय पारम सकल मग देख हमाराम चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई पचास शिष्य आ गए सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है मुनि संगत संग तब दे बहुचुक जनम सबकी प्रणाम सुपाय प्रमुदित चले ग्राम निकट जब ओहि दुखित संग मनुसंगठाई जब मुनि ने चुनकर चार ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे थे रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं जन्म का फल पाकर वे सदा के सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं बट करे फिरे मन काम उतरी नहाए जमुना जल जो शरीर तन्दंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया वे मन चाही वस्तु अन्य भक्ति पाकर लौटे यमुना जी के पार उतरकर कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासे धाये निज निज काज का लखन राम सिया सुंदर ताये देख कर बड़ा अति लाल साब सही मन माह नह नाऊ गाऊ भय सख चाह दिन कर जुगति राम पहचान यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे उनके मन में परिचय पाने की बहुत सी लालसाएं भरी थीं पर वे नाम गाम पूछते सुख थे उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से थी रामचंद्र जी को पहचान लिया सकल कथा सुनाये बन ही चले पितु आय सुपाई तुम सभी सकल राय की न तही तापस रघु तेज तेज पुंज सुहाम बचन राम उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया उसी समय पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था उसकी गति कभी नहीं जानते अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था इस तेजापुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे पता नहीं यहाँ हम प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है परंतु यह छेपक तो नहीं है इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कर सकता है हमारी समस्या से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी सजल निजे दसान बखान अपने इष्टदेव को पहचानकर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा उसकी प्रेम विवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता